एनोशो ध्यान के कमल नंबर वन नंबर टू शांत आप कहते हैं कि इंद्रियों की पकड़ में जो नहीं आता वही अविनाश और सूर्य के चारों तरफ वही है उसका स्पष्ट सुने क्या इन दोनों बातों में विरोध कंट्रेडिक्शन नहीं इंद्रियों की पकड़ में जो नहीं आता वही अविनाशी है और जब मैं कहता हूँ सुबह आपसे कि उसका स्पर्श करें तो मेरा अर्थ ये नहीं है कि इंद्रियों से स्पर्श करें। इंद्रियों से तो का स्पर्श होगा वो विनाशी ही होगा लेकिन एक और भी गहरा स्पर्श से जो इंद्रियों से नहीं होता अंत से होता है और जब मैं कहता हूं उसे सुने या मैं कहता हूं उसे देखे तो वो देखना और सुनना इंद्रियों की बात नहीं ऐसा भी सुनना है जो इंद्रियों के बिना भीतर ही होता है और ऐसा भी देखना है जो आंखों के बिना भीतर होता है उस भीतर सुनने देखने और स्पर्श करने की ही बात है और यदि उसका अनुभव शुरू हो जाए तो फिर वो जो विनाशी दिखाई पड़ता है चारों ओर उसके भीतर भी अविनाशी का सूत्र अनुभव में आने लगता है विरोध जरा भी नहीं है दिखाई पड़ता है और दिखाई पड़ेगा धर्म की सारी भाषा ही कंट्रेडिक्शनरी विरोध रूप से भरी हुई है उसका कारण ही क्योंकि हमें जिस भाषा का उपयोग करना पड़ता है वो भाषा उसके लिए बनाई नहीं गई है जिसके लिए हमें उसका उपयोग करना पड़ता है स्पर्श तो बनाया गया है इंद्री के अनुभव के लिए लेकिन उसका उपयोग करना पड़ता है अत इंद्री अनुभव के लिए भी दर्शन तो बनाया गया है आंख के उपयोग के लिए लेकिन जब हम कहते हैं प्रभु दर्शन तो आंख का कोई लेना देना नहीं जो भी हमारे पास शब्द हैं जो भी भाषा है वो सब इंद्री के लिए है और जिस समाधि की ओर हम कदम रखना चाहते हैं वो अतीन्द्रीय है भाषा इंद्रियों की है अनुभव अतन्द्रीय का है निश्चित ही विरोध मालूम पड़ेंगे जिस भाषा में हम कह रहे हैं वो भाषा ही उसके लिए नहीं है जिसे कहना चाहते हैं लेकिन अगर इतना समझ में आ जाए तो फिर ख्याल रखें कि भाषा केवल इशारा है इशारे को अगर बहुत जोर से पकड़ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी इशारा छोड़ देने के लिए है चांद की तरफ मैंने उंगली उठाई और कहा कि ये चांद है आप चाहें तो मेरी उंगली पकड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि चांद यहां कहां है मेरी उंगुली में चांद नहीं है उंगुली का चांद से कुछ लेना देना भी नहीं उंगली और चांद के बीच किसी तरह का कोई संबंध भी नहीं है फिर भी अगर मेरी उंगली को छोड़कर आपकी आंखें चांद की, की तरफ उठ जाएं तो उंगली चांद को बता सकती लेकिन अगर आप उंगली को ही जोर से पकड़ लें और कहने लगे कि इसी अंगुली को बताकर तो कहा था कि चांद है कहां है चांद तो अड़चन होगी तो कठिनाई होगी शब्द निशब्द की ओर इशारा बन सकते हैं वाणी मौन की तरफ इशारा बन सकती है लेकिन अगर वाणी को पकड़ा तो मौन की कोई खबर न मिलेगी और अगर शब्द को पकड़ा तो निःशब्द की तरफ आंख न उठेगी कहता हूं इस पर और फिर भी प्रयोजन नहीं है इस पर से कहता हूं सुने फिर भी सुनने को वहां कोई शब्द नहीं कहता हूं देखें फिर भी आंखों का वहां कोई उपयोग नहीं इशारे को समझें और यात्रा कर निकल जाए